एक मित्र ने पूछा कि की हम तो स्वयं की आत्मा को पाना चाहते हैं और आपने कल जो बातें कही उनसे स्वयं की आत्मा के पाने का क्या संबंध जरूर संबंध है आज रूस में या चीन में अपनी आत्मा को पाने का तो कोई उपाय नहीं रख है और अगर आज चीन या रूस में मार्क्स भी पैदा होना चाहे तो पैदा नहीं हो सकता है महावीर और बुद्ध और मोहम्मद और क्राइस्ट के पैदा होने की बात बहुत दूर खुद मार्क्स भी पैदा होना चाहे तो रूस की जमीन पर पैदा होना बहुत कठिन की आत्मा की खोज भी स्वतंत्रता की एक हवा में संभव मनुष्य की आत्मा की स्वीकृति भी जिसे आप समाजवाद कहते हैं वो नहीं देता समाजवाद मौलिक रूप से भौतिकवादी जीवन व्यवस्था है समाजवाद की मौलिक धारणाओं में एक ये भी है कि मनुष्य पदार्थ से ज्यादा नहीं बात को थोड़ा समझ लेना जरूरी है क्योंकि मेरी समझ में ऐसा समाजवाद जो मनुष्य की आत्मा को स्वीकृति नहीं देता बहुत खतरनाक सिद्ध होगा अगर मनुष्य की आत्मा भी होगी तो अपने सिद्धांत के हिसाब से उसे वो पहुंचने के लिए तैयारी दिखाएगा मिटा देने की कोशिश करेगा उन मित्र ने पूछा है कि हमें अपनी आत्मा को खोजना है और आप समाजवाद की आलोचना किए इसमें क्या संबंध है संबंध गहरा है समाजवाद मनुष्य जाति के इतिहास में आत्मा के विरोध में खड़ा हुआ सबसे बड़ा विचार दुनिया में नास्तिकता कभी भी सफल नहीं हो पाई और दुनिया में कोई नास्तिक समाज कोई नास्तिक संगठन और नास्तिक देश पैदा नहीं हो सका उसका कारण ये था कि नास्तिकों ने सीधे ही आत्मा और परमात्मा पर हमला बोल दिया वो हार गए वो जीत ना सके लेकिन कम्युनिज्म ने पीछे के रास्ते से हमला बोला है और कम्युनिज्म ने पहली बार जमीन पर एक नास्तिक देश और एक नास्तिक समाज को पैदा कर दिया चार नहीं जीता एपिकुरस नहीं जीता दुनिया के नास्तिक हार गए वहां मार्क्स और लेन और एंजूस जीत गए राज क्या है राज ये है कि कम्युनिज्म पीछे के दरवाजे से नास्तिकता बुलाता है वो धर्म का सीधा विरोध नहीं करता वो सीधा विरोध धनपति का करता है और पीछे से वो ये कहता है कि अगर धनपति को मिटाना है तो धर्म को मिटाना जरूरी है क्योंकि धर्म के बिना मिटाए धनपति को नहीं मिटाया जा सकता वो ये भी कहता है कि अगर धनपति को समाप्त करना है तो अब तक की जो विचारधाराएं धनपति को खड़े होने का आधार बनती थी उनको भी गिरा देना होगा मानस की ऐसी समझ थी कि सब दृष्टिकोण वर्गीय होते हैं। अगर दंपति धर्म की बात करता है तो सिर्फ इसीलिए करता है कि धर्म उसकी सुरक्षा बन जाए इस बात में थोड़ी सच्चाई धर्म धनपति की सुरक्षा बन सकता है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि धर्म गलत अगर एक चोट एक मंदिर में रात ठहर जाए और पुलिस वालों से बच जाए तो जरूर मंदिर ने चोर को बचाया लेकिन इससे मंदिर गलत नहीं हो जाता ही धनपति ने धर्म के आड़ बचने की कोशिश की है इस बात के सहारे कि धनपति को मिटाना है इसलिए धर्म को भी मिटाना जरूरी है और ये भी प्रस्तावना है समाजवाद की कि मनुष्य सिर्फ पदार्थ का जोड़ है प्रोडक्ट मनुष्य के भीतर आत्मर्जन की कोई वस्तु नहीं इस विचार के कारण ही तो इस दिन इतनी बड़ी हत्याएं करने में सफल हो सकता है क्योंकि अगर आदमी सिर्फ पदार्थ है तो गर्दन काटने से कोई भी नहीं कटता है पदार्थ न मरता है न कटता है माओ भी सुविधा से हत्या कर सकता है क्योंकि आदमी सिर्फ पदार्थ है वहां पीछे कोई आत्मा नहीं कॉम्युनिस्ट पहली दफे दुनिया में निसंकोच दिना अंतकरण की किसी पीड़ा के हत्या करने में सफल हो सके उसका कारण सिर्फ ये है कि आदमी की आत्मा को इंकार ही कर दिया जाए और आदमी की आत्मा के विकास और अविष्कार की जो भी संभावनाएं हैं, वे भी छीन करने की कोशिश की जाती इस संबंध में भी दो बात समझ लेनी जरूरी पहली बात तो ये समझ लेनी जरूरी है कि आदमी के भीतर जो आत्मा है उसको भी प्रकट होने के लिए सुविधाएं और परिस्थितियां चाहिए एक बीच के भीतर पौधा छिपा हुआ है लेकिन अभी बीज को तोड़ देंगे तो पौधा मिलेगा नहीं पौधा छिपा है जरूर लेकिन प्रगट होने के लिए व्यवस्था चाहिए पानी चाहिए खाद चाहिए जमीन चाहिए सूरज की किरण चाहिए कोई प्रेम करने वाला माली चाहिए जो उस बीच के भीतर से पौधे को प्रकट कर पाए प्रत्येक आदमी के भीतर आत्मा बीज की तरह है, आदमी को काटने से मिलेगी नहीं इसलिए लेबरेटरी में प्रयोगशाला में आदमी की आत्मा कभी भी न पाई जा मैंने सुना है कि मार्क्स ने कभी मजाक में कहा था कि मैं तुम्हारे ईश्वर को मान लूंगा अगर प्रयोगशाला की टेस्ट ट्यूब में ईश्वर को पकड़ के बताया जा सके और फिर उसने ये भी कहा कि ध्यान रहे भूल के कहीं अपने ईश्वर को प्रयोगशाला की टेस्ट ट्यूब में ले मत आना क्योंकि जो ईश्वर टेस्ट ट्यूब में पकड़ना आ जाएगा वो ईश्वर ही क्या रह जाएगा नहीं ईश्वर को टेस्ट ट्यूब में नहीं पकड़ा जा सकेगा इसका ये मतलब नहीं है कि वो नहीं टेस्ट ट्यूब बहुत छोटी चीज और आदमी के शरीर को भी काट के हम उसकी आत्मा को नहीं पकड़ पाएंगे इसका ये मतलब नहीं है कि वो नहीं है। अगर मेरी मस्तिष्क को अभी काट दिया जाए तो वहा कोई विचार जैसी चीज नहीं मिलेगी लेकिन विचार है अगर आपके हृदय को काटा जाए तो वहां कोई प्रेम जैसी चीज नहीं मिलेगी लेकिन प्रेम है सबूत क्या है प्रयोगशाला में कहा तो आता है आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं कि प्रेम है क्योंकि हृदय में खोजने से तोड़ने से कोई पता नहीं चलता लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि वो है और आप कहेंगे कि दुनिया भर की प्रयोगशालाएं सिद्ध कर दें कि प्रेम नहीं है क्योंकि तो मैं मान को राजी नहीं हूँ क्योंकि मैंने प्रेम को जाना अनुभव है जो पदार्थ के पार है लेकिन समाजवाद की बुनियादी आधार अनात्मवाद है और एक बार किसी समाज ने ये स्वीकार कर लिया कि आत्मा नहीं है तो वो बीज बोना बंद कर देगी क्योंकि जो बीज अंकुर है ही नहीं तो फिर बीज को बोने की कोई जरूरत नहीं मनुष्य जाति के ऊपर सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये होगा कि यदि ये स्वीकृत हो जाए कि आत्मा नहीं है तो आत्मा का प्रगट होना निरंतर धीरे धीरे बंद हो जाएगा बीज पड़े पड़े कर जाएंगे लेकिन उनसे अंकुर नहीं आएंगे अगर लोगों ने ये मान लिया कि बीजों में वृक्ष होते ही नहीं तो कौन बीच को बोलेगा कौन बीज को पानी देगा कौन बीज को बड़ा करेगा समाजवाद की सबसे खतरनाक धारणा उसका शरीरवाद और ये भी ध्यान रहे कि इस आत्मा को प्रकट होने के लिए जो सुविधाएं चाहिए वो समाजवाद छीन लेता है अभी जो समाजवाद आएगा वो निश्चित छीन लेगा क्योंकि तो अभी समाजवाद को लाने के लिए पहली जरूरत तो ये है कि आदमी की स्वतंत्रता छीन ली जाए और आदमी की स्वतंत्रता का बहुत बड़ा हिस्सा उसकी आर्थिक स्वतंत्रता है अर्जन की स्वतंत्रता अर्जित की मालिकित की स्वतंत्रता आदमी की बुनियादी स्वतंत्रता है मैं जो पैदा करूं वो मेरा हो सके मैं जो निर्मित करूं वो मेरा हो सके मनुष्य की बुनियादी स्वतंत्रता है उसकी आर्थिक स्वतंत्रता उसके हाथ से आर्थिक छीनने के बिना समाजवाद नहीं हो सकता अभी हाँ, अगर पूंजीवाद ठीक से विकसित हो जाए तो किसी आदमी की स्वतंत्रता बिना छीने समाजवाद का जन्म हो सकता है वो जन्म होगा पूंजी के अत्यधिक हो जाने पर उसके पहले नहीं इसलिए अभी दुनिया में कोई भी मुल्क अमेरिका भी अभी उस हालत में नहीं आ सका है जहाँ समाजवाद सहज जन्म लेने लेकिन अमेरिका शायद 50 वर्षों में उस जगह आ जाए अभी तो हमें जबरदस्ती समाजवाद को पैदा करना पड़ेगा जबरदस्ती में स्वतंत्रता का अनुभव होगा और जितनी स्वतंत्रता मरती है उतनी ही तक आत्मा के फैलने की संभावना कम हो जाती आत्मा के लिए स्वतंत्रता का आकाश चाहिए और जब आर्थिक स्वतंत्रता छीनती है तो दूसरा हमला मनुष्य की वैचारिक स्वतंत्रता पर होता है क्योंकि समाजवाद के पक्षधर ये कहते हैं कि अगर हम वैचारिक स्वतंत्रता दें, तो हम समाजवादी व्यवस्था को निर्माण न कर पाएंगे इसलिए हम समाजवाद से विपरीत विचारधारा को बर्दाश्त न करेंगे तो रूस में एक ही पार्टी और कैसे मजे की बात है की एक ही पार्टी इलेक्शन भी लड़ती है। एक ही पार्टी इलेक्शन भी लड़ती है इसलिए स्वभावता स्टेलिन को दुनिया में जितने वोट मिलते थे उतने किसी आदमी को कभी नहीं मिले सौ प्रतिशत वोट स्टेलिन को मिलते और उनकी खबर सारी दुनिया में की जाएगी कि स्टेलिन को सौ प्रतिशत वोट मिल रहे हैं कोई ये पूछेगा नहीं कि उसके विपरीत कौन खड़ा उसके विपरीत को खड़ा नहीं है इस, इस बात का मतलब क्या है इस बात का मतलब है विचार की कोई स्वतंत्रता नहीं रूस में अद्भुत घटनाएं घटी हैं पिछले पचास वर्षों में वैज्ञानिकों को भी सरकार आज्ञा देती है कि, कि किस भांति सोचो उनको भी कहती है कि कौन सा सिद्धांत निकालो उनको भी कहती है कि कौन सा सिद्धांत मार्क्स के अनुकूल नहीं है तो रूस में पिछले 30 में ने पिछले तीस वर्षो में बायोलॉजी में इस तरह के सिद्धांत भी चलते रहे जो सारी दुनिया में कहीं मान्य नहीं सारी दुनिया में प्रयोग करता कह रहे थे कि ये गलत है लेकिन स्टेलिंग की आज्ञाओं के अनुसार भी सही स्टेलिंग के मरने पर भी गलत हो पाए, उसके पहले भी गलत नहीं हुआ रूस का वैज्ञानिक भी हाँ मर रहा था कि यही ठीक क्योंकि वैज्ञानिक को भी पार्टी निर्देश पर जीना 1917 सौ के पहले रूस ने दुनिया के श्रेष्ठम बुद्धिमान लोग पैदा किए उनके नाम भी अक्षरों में लिखने योग्य थे लेकिन 1917 के बाद उस हैसियत का एक आदमी भी रूस पैदा नहीं कर पड़ा लियोटोल गोलखी या तुर्ग ने तुर्ग ने इनके का तो बस थी, इनके यह इनकी है एक आदमी रूस 50 वर्षों में पैदा नहीं कर पाया बात क्या है रूस ने लेखक पैदा किए पुरस्कार दिए विचारक पैदा किए पुरस्कृत किए लेकिन एक भी विचारक उस गरिमा का नहीं है जो रूस ने अपने गरीबों गरीबी के और अत्यंत परेशानी के दिनों पैदा किए थे जो उसने जारों की अत्यंत हीन व्यवस्था में पैदा किए थे उतने बुद्धिमान उतने विचारशील उतने उतने समर्थ, व्यक्तित्व भी रूप पैदा नहीं कर पाए, बात क्या है? वो पैदा होने की जो बुनियादी संभावना है आत्मा के जन्म की स्वतंत्रता वही छीन दी गई है तो दुर्ग ने वो कैसे पैदा हो तो कैसे पैदा हो लेन भी वापिस में पैदा नहीं हो सकता लेन को भी पैदा होना हो और उसकी आत्मा अगर पैदा होना चाहे तो अमेरिका या इंग्लैंड खोजना पड़े लेन भी रूस से जाना नहीं हो सच तो यह है कि जो जानते हैं वो कहते हैं कि लेन को भी जहर देकर ही मारा गया है जिस आदमी ने क्रांति की थी जिस आदमी ने रूस को समाजवादी बनाना चाहा था वो भी मारा ही गया दूसरा आदमी टोटक की जिसने क्रांति में दूसरा बड़ा हिस्सा लिया था वो बात था तेरा। उसका कुत्ता छूट गया था रूस में तो कम्युनिस्टों ने उसके कुत्ते को भी हत्या कर दी, और फिर उसको मैक्सिको में जाकर उसकी भी हत्या कर दी मनुष्य जाति के इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर हत्या का खेल कहीं भी नहीं हुआ था क्योंकि आत्मा है नहीं सिर्फ पदार्थ है तो गुंडे गुंडियों को मारने और काटने में क्या अंतर पड़ता है और फिर ये भी जरूरी है की जिनके भीतर आत्मा ही नहीं उन मनुष्यों को स्वतंत्रता की भी क्या जरूरत समाजवाद अगर ठीक से सफल हो जैसा समाजवाद आज है तो वो प्रत्येक आदमी को मशीन में बदल देने को आक्रोश है मैंने कल आपसे बात कही तीन मौत फिर दोहराना चाहूँ संदर्भ में कि मनुष्य की गुलामी पूरी तरह से सभी समाप्त होगी जब मनुष्य के श्रम की जगह हम मशीन को पूरी तरह स्थापित कर देंगे जिस दिन मनुष्य को श्रम करने की जरूरत ही न रह जाएगी और सारी स्वचालित यंत्र उसकी जगह काम करने लगेंगे उस दिन ही श्रमिक सब तरह की दीनता से मुक्त हो सकेगा एक रास्ता तो ये जो कि पूंजीवाद के विकास से संभव हो सकता है दूसरा रास्ता ये है कि अगर हम जल्दी करें और आज ही हमें समाजवाद लाना हो तो आदमी की जगह मशीन तो लाना असंभव पड़े हम आदमी को ही मशीन बना सकते हैं जो कि रूस और चीन में किया जा रहा है वो दूसरा विकल्प वो दूसरा अल्टरनेटिव है कि आदमी को मशीन में बदल दो तो, उसे सोचने की क्या जरूरत है, है? और जिनकी समझ यह है कि आदमी सिर्फ शरीर है उनका कहना भी ठीक है तर्क युक्त है कि सोचने की जरूरत क्या है ठीक भोजन मिलना चाहिए ठीक कपड़े मिलना चाहिए ठीक छप्पर मिलना चाहिए ठीक आत्मा मिलनी चाहिए ये भी किसी समाजवादी नारे में सुना है रोटी मिलनी चाहिए कपड़ा मिलना चाहिए मकान मिलना चाहिए आत्मा भी मिलनी चाहिए ये भी कोई समाजवादी नारा है नहीं। आदमी को तो रोटी मिल जाए कपड़ा मिल जाए मकान मिल जाए बात समाप्त हो गई इससे ज्यादा आदमी को जरूरत क्या है बल्कि जो लोग इस संबंध में सोचते हैं, वो तो कहते हैं सोच विचार से आदमी को परेशानी होती अच्छा है कि सोच विचार छीन लिया जाए तो आदमी बिल्कुल निश्चिंत पशु की भांसी जीत सके खाने पीने को खूब हो मकान हो कपड़ा हो रहे काम करे सुख से जिए सोचने की क्या जरूरत है सोचने से चिंता पैदा होती सोचने से परेशानी पैदा होती, सोचने से होतीवत पैदा होती सोचने से आदमी के भीतर हजार तरह की बातें उठती हैं, सुख में बाधा पड़ती है, सोचने छोड़ दो समाजवादी कहेगा कि सुख से रहो सोचने की क्या जरूरत और इंतजाम करेगा कि सोचने की कोई जरूरत न रह जाए इंतजाम उसने किया भी सबसे बड़ा इंतजाम तो यह किया है कि प्रत्येक बच्चे के मन में इसके पहले की बुद्धि पैदा हो, की जंजीरों में कस गई हो रूस में जाकर छोटे से बच्चे से पूछे ईश्वर है वो कहना नहीं मेरे एक मित्र उन्नीस सौ छत्तीस में रूस गए और उन्होंने स्कूल में जाकर पूछा कि ईश्वर है तो उस स्कूल के बच्चे ने कहा आप इतने उम्र के होकर भी ऐसा ना समझी कर सवाल पूछते ईश्वर हुआ करता था अब नहीं उन्नीस सौ सत्रह से पहले हुआ है छोटे बच्चों को सिखाया जा रहा है कि कोई आत्मा नहीं कोई ईश्वर नहीं कोई धर्म नहीं कोई जीवन का बड़ा मूल्य नहीं जीवन का एक ही मूल्य है कि किस तरह आदमी को ठीक छप्पर ठीक मकान कि भोजन, कपड़ा मिल जाए फिर आदमी को होना चाहिए इसलिए रूस में एक अद्भुत तरह की वर्ल्ड व्यवस्था पैदा हो गई जिसमें दो वर्ण है एक सत्ताधिकारियों का मैनेजर्स का व्यवस्थापकों का और एक मैनेज का व्यवस्थापितों का रूस में वर्ग मिटे नहीं सिर्फ शक्ल बदल गए हम कहते हैं यह शोषित का वर्ग है और शोषक का कुछ लोग हैं जो शोषण कर रहे हैं कुछ लोग हैं जो शोषित हो रहे हैं तो उसमें कुछ लोग हैं जो व्यवस्था कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जो व्यवस्थित किए जा रहे हैं और दो वर्ग साफ पड़ गए और वर्ग ही नहीं है मैं कहता हूँ वो वर्ण वर्ण और वर्ग में थोड़ा सा फर्क होता है वर्ग लिक्विड होता है तरल होता है एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जाना आसान होता है वर्ण फिक्स होता है सॉलिड होता है लिक्विड नहीं होता सरल नहीं होता जैसे कि सूद्र वर्ण है वर्ग नहीं क्योंकि सूद्र कुछ भी कोशिश करे तो ब्राह्मण नहीं हो सकता कुछ भी उपाय करे तो ब्राह्मण में प्रवेश नहीं कर सकता ब्राह्मण वर्ण है वर्ग नहीं निश्चित है उसका घेरा बंदा है रूस में एक नई वर्ण व्यवस्था पैदा हो रही जैसी हिन्दुस्तान में कभी पैदा हुई थी वो वर्ण व्यवस्था है व्यवस्थापक तो और मैनेजर्स और मैनेज वो वो जो है ऊपर के वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता उसका कोई उपाय नहीं बहुत मुश्किल मामला है और वो जो मैनेजर है वो क्यों प्रवेश करने थे उसके अपने हित है अपने नियत स्वार्थ इस भूल में मत पड़िए कि रूस में स्टेलिन को भी वही अधिकार थे जो इस रूस के एक गरीब मजदूर को भूल में मत पड़ी कि रूस में समानता है या चीन में समानता है या माओ और माओ के चपरासी में कोई समान अधिकारों की बात आज समान हुआ ही नहीं जा सकता जब तक संपत्ति अतिरिक्त नहीं हो जाती जब तक संपत्ति इतनी नहीं हो जाती कि संपत्ति की मालिक बेमानी मालूम पड़े तब तक दुनिया में सिर्फ वर्ग बदलेंगे वर्ग मिटेंगे नहीं अगर वर्ग विहीन समाज कभी पैदा होगा तो वो वही समाज होगा जहां संपत्ति व्यर्थ हो गई हो। संपत्ति जब तक सार्थक है तब तक वर्ग विहीन समाज पैदा नहीं हो सकता जिनके हाथ में ताकत आएगी और संपत्ति आएगी वो नया वर्ग बना लेगी तब मेरी अपनी दृष्टि ये है कि बजाय वर्ण के वर्ग बेहतर क्योंकि वर्ग स्थिर हो जाता है कठोर हो जाता है खो जाती है कम से कम से वर्ग में गति रहती है। एक गरीब अमीर अमीर हो हो सकता है, अमीर गरीब हो सकता है, है। गरीब गरीब और अमीर वर्ग है वर्ग नहीं लेकिन रूस में जो नवस्था है वो वर्गों को जन्म दे रही चीजें सख्त और स्थापित होती चली जापित हितों और लोगों के बीच इतनी बड़ी दरार है जिसको पार करना जा रहा है। लेकिन समाजवाद की बुनियादी धारणा पर भी थोड़ा सोच लेना जरूरी है। है एक मित्र ने पूछा कि क्या आप समाजवाद की धारणा को नहीं मानते कि सबको समान होने का हक है इससे थोड़ा विचार करना जरूरी है पहली तो बात यह है की सारे लोग समान नहीं है और सारे लोग समान नहीं हो सकते समान होने के हक की बात नहीं सारे लोग समान है नहीं ये तथ्य और सारे लोग समान हो भी नहीं सकते फिर भी मैं कहता हूँ कि सारे लोगों को समान अवसर होना चाहिए विकास का इसका क्या मतलब होगा इसका मतलब होगा कि प्रत्येक व्यक्ति को असमान होने की समान सुविधा होनी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को असमान होने की समान सुविधा होनी चाहिए हर आदमी जो होना चाहता है उसे होने का उसे समान हक होना चाहिए लेकिन एक हक पूंजी पैदा करने का हक भी है एक हक ज्ञान अर्जित करने का हक भी है सारे दुनिया के लोग आइंसटीन नहीं हो सकते न सारे दुनिया के लोग बुद्ध या महावीर हो सकते कोई एक व्यक्ति जनजात क्षमता लेकर आइंसटीन होने की पैदा होता लेकिन धन के संबंध में कभी ये नहीं सोचा कि धन पैदा करने की क्षमता भी उतनी जन्मजात है जितनी कविता पैदा करने की जितना गणित की जितना दर्शन की जितना धर्म पैदा करने की क्षमता भी जन्मजात कोई फोर्ट पैदा नहीं किया जाता पैदा होता है कुछ लोग धन पैदा करने की प्रतिभा लेकर पैदा होते और कुछ लोग धन पैदा करने की प्रतिभा लेकर पैदा नहीं होते ये तथ्य है और अगर इन कुछ लोगों को जो धन पैदा करने की प्रतिभा लेकर पैदा होते हैं धन पैदा करने से तो रोका जाए तो दुनिया दीन बनेगी दरित बनेगी समृद्ध नहीं बन सकती ये ऐसा ही है कि जैसे कल हम कहने लगे कि सारे लोगों को समान कविता करनी पड़ेगी कोई जरूरत नहीं है कि कालिदास और शेक्सपियर ऊपर चढ़ के बैठ जाए ये बर्दाश्त के बाहर है हम वर्ग कविता का समाज बनाएंगे हर आदमी को एक थी कविता करनी पड़ेगी हो सकती है सिर्फियर और कालीदास पैदा नहीं हो सिर्फ हम सब कर सकते हैं शब्द जोड़ सकते हैं तुकबंदी कर सकते हैं लेकिन कालीदास और से कुछ बात और है रंग तो हम भी पोस्ट सकते हैं किसी पोस्टर पर रंग हम भी पोस्ट सकते हैं किसी चंदोस्ट पर लेकिन पिकास्व या बानगा जन्मजात पैदा होते हैं मनुष्य की जन्मजात जात भिन्नता को स्वीकार नहीं करता जो बड़ी खतरनाक बात है एक एक व्यक्ति अपने तरह का ही पैदा होता है, दूसरे तरह का नहीं सच तो यह है कि हर आदमी अनूठा अद्भुत यूनिक बेजोड़ जिससे किसी दूसरे का को कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता इस दुनिया में दो आदमी एक जैसे पैदा ही नहीं होते कभी पैदा नहीं हुए इसीलिए तो प्रत्येक आदमी के पास आत्मा आत्मा का मतलब है विभिन्न होने की क्षमता मशीनों में समानता हो सकती फीएच कार्य एक लाख बिल्कुल एक जैसी हो सकती लेकिन दो आदमी एक जैसी नहीं हो सकते फीए कार्य बाद आत्मा नहीं सिर्फ यंत्र येट। यंत्र समान हो सकते हैं। यंत्र समान हो सकते हैं और अगर आदमियों को समान करने की जबरदस्ती कोशिश की गई तो आदमी यंत्र के तल पर ही समान हो सकता है उससे ऊपर के तल पर समान नहीं हो सकता या तो आदमी को यंत्र बनाओ तो समान हो जाए आदमी जितना ऊपर बढ़ेगा उतना आसमान होता चला जाएगा जितना नीचा उतरेगा उतना समान हो जाएगा नींद के मामले में हम करीब करीब समान है भूख के मामले में, में हम करीब करीब समान है छाया और धूप के मामले में हम करीब करीब समान है सबको मकान चाहिए खाना चाहिए भोजन चाहिए स्त्री चाहिए इन मामलों में हम समान इन मामलों में हम पशुओं से भी समान लेकिन जैसे ही हम ऊपर उठते एक बुद्ध एक महावीर एक कालीदासिखर अकेला रह जाता है फिर महावीर या बुद्ध जैसा आदमी अकेला रह जाता है जो करोड़ करोड़ वर्षो तक दूसरा आदमी उस जैसा नहीं होगा लेकिन हम सबकी वीर की ईर्षा कह सकती हम ये नहीं। हम न होने देंगे हम सबको समान रखेंगे अगर एक बार भी समानता का ये पागलपन पैदा हो जाए जो कि सारी दुनिया में पैदा हो रहा है तो हम मनुष्य की ऊंचाइयों को नष्ट कर देंगे और सबकी लेवलिंग कर देंगे जमीन पर सबके पास मकान सबके पास कपड़े सबके पास औरतें सब काम करें खाना खाएं, सो जाएं, सिनेमा देखें, मनोरंजन करें, इस तरह पर जीवन समान हो सकता है लेकिन समान अवसर प्रत्येक को मिलना चाहिए समाजवाद समान पर पहला हमला बोल देता देता देता है, है, है। वो वो संपत्ति पैदा करने वालों को काट छांट फिर इसके बाद वो जो विचार में है, उनको छांटने की कोशिश में लग जाता है वो कहता हम समान करके रहेंगे तो हम असमान विचार को न पैदा होने देंगे अब जनक है कि रूस के पचास साल के इतिहास में कोई बड़ा विवाद रूस में नहीं हुआ पचास साल जबकि सच बात यह है कि मनुष्य की जिंदगी में एक भी विचार ऐसा नहीं है जिस पर विवाद न हो सके सब विचार अपनी अपनी जगह से देखे जाते हैं और दूसरा आदमी जरूरी नहीं है कि राजी हो श्रेष्ठम विचारों का विरोध भी निश्चित है जितनी बुद्धिमत्ता बढ़ती है उतना विरोध भी बढ़ता है लेकिन 50 साल में कोई बड़ा विवाद कोई बड़ी डिबेट कोई रूस के प्राणों को मत डाले ऐसा कोई विचार कोई आंदोलन कोई विरोध कोई बगावत कोई विद्रोह कोई भी नहीं क्योंकि वे कहते हैं हम समाजवादी व्यवस्था बनाने में लगे अभी हम विरोध नहीं कर सकते अभी हम विद्रोह नहीं कर सकते अभी हम स्वतंत्र चिंतन को सुविधा नहीं है हमारे पास अभी हम सब स्वतंत्र चिंतन बंद रखेंगे फिर जब सब ठीक हो जाएगा तब हम छोड़ेंगे स्वतंत्र चिंतन को लेकिन ध्यान रहे अगर पचास साल तक लोगों के पैर बांध दिए जाए और पचास साल बाद उनसे कहा जाए कि अब ठीक है तुम तो मुक्त हो दौड़ो चलो पहाड़ चढ़ जाओ पहाड़ बहुत दूर है घर के सामने भी वो निकल के चल पाए हर संभव चिंतन भी रुक जाए तो बंद होना शुरू हो जाता है चिंतन को सुविधा न हो बगावत की तो मरना शुरू हो जाता है जिन मित्र ने पूछा है कि आत्मा के पाने से इसका क्या संबंध उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि मनुष्य की आत्मा पर सबसे बड़ा खतरा है और वो ये है कि सारी दुनिया में धीरे धीरे राजनीतिक सारे अधिकार राज्य के हाथ में केंद्रित कर लेना चाहता है मनुष्य की आत्मा भी अपनी मुट्ठी में कर लेना चाहता है और इसके खिलाफ आवाज इसके खिलाफ विचार जरूरी लेकिन स्वतंत्रता पर हमला जब समाजवाद करता है तो बड़ी तरकीब से करता है उसकी तरकीब यह है कि हम समानता लाना चाहते हैं स्वतंत्रता पर हमला करना जरूरी क्योंकि स्वतंत्रता रहेगी तो हम समानता कैसे लाएंगे समाजवाद फ्रीडम की बात नहीं इक्वालिटी की बात करता है वो कहता है समानता पहली चीज जब तक समानता नहीं तब तक स्वतंत्रता नहीं होगी पहले समानता और चाहे समानता के लिए स्वतंत्रता की हत्या करनी पड़े ये चुनाव हमें ठीक से समझ लेना चाहिए कि पहला मूल्य कृष्ण समानता का या स्वतंत्रता का प्रेफरेंस किस देना है पूरी मनुष्य जाति को यह निर्णय जल्दी ही लेना पड़ेगा क्या हम समानता को ज्यादा मूल्य देते हैं या स्वतंत्रता को ध्यान रहे अगर स्वतंत्रता रहे तो समानता की आगे भी संभावना है लेकिन समानता के लिए अगर स्वतंत्रता खो दी जाए तो आगे स्वतंत्रता की कोई संभावना नहीं रह जाती क्यूँकी स्वतंत्रता एक बार खो के वापिस लेना बहुत कठिन है और समानता की जो बात है उसे बहुत अवैज्ञानिक है मनोवैज्ञानिक है एंटी साइकोलॉजिकल आदमी समान नहीं है और इसलिए आदमी को जबरदस्ती समानता का अगर हम आरोपण करेंगे तो हम आदमी को मारेंगे मिटाएंगे नष्ट करेंगे आदमी को असमान होने की भिन्न होने की विभिन्न होने की विपरीत होने की, की इनकार करने की विद्रोह करने की सारी सुविधा होनी चाहिए तभी मनुष्य की आत्मा और स्वतंत्रता में फलती फूलती विकसित होती है। समाजवाद अभी मनुष्य की आत्मा के विरोध में सबसे बड़ी आवाज है एक दूसरे मित्र ने पूछा है कि समाजवाद गरीबों का कल्याण करना चाहता है क्या आप गरीबों के कल्याण के विरोधी मैं और गरीबों के कल्याण का विरोधी क्यों कर हो सकता हूँ कोई भी क्यों होगा लेकिन ये ध्यान रहे कि गरीबों के कल्याण करने की आवाज हजारों साल से चलती और न मालूम कितने कल्याण करने वाले गरीबों के पैदा होते लेकिन कल्याण गरीबों का नहीं होता सिर्फ गरीबों के कल्याण की आवाज पर वो जो कल्याण करने वाले हैं अपना कल्याण कर लेते और गरीब अपनी जगह बड़ा उस गरीब का कल्याण उसका कोई संबंध नहीं होता लेकिन वो गरीब सांस जरूर दे देता है सांस दे देता है ये आवाज सुन के कि हमारे कल्याण में ये सब हो रहा है कुर्बानी भी दे देता दे दे है गोली भी खा लेता है मर भी जाता है समाजवाद के लिए जो शहीद होते हैं वो और हैं, और समाजवाद की ताकत जिनके हाथ में आती है वो और है समाजवाद के लिए जो मरेंगे वो गरीब होंगे और समाजवाद की जिनके हाथ में ताकत आएगी वो गरीब नहीं वो फिर अमीरों का नया वर्ग होगा असल में ताकत जिनके हाथ में आ जाएगी वो तत्काल अमीर हो जाएंगे आदमी आदमी में फर्क क्या है आदमी आदमी में फर्क आज वो जो गरीब की तरफदारी कर रहा है जैसे ही कल शक्ति में पहुंचता है उसके अपने न्यस्त स्वार्थ हो जाता अब उसे शक्ति में रहना जरूरी हो जाता तो वो जिनके ऊपर सीढ़ी बनाकर आया था उन सीढ़ियों को काटना शुरू कर देता है क्योंकि उन सीढ़ियों से कल दूसरा भी कोई ऊपर आ सकता है गरीब का कल्याण कभी भी नहीं हुआ हाँ गरीब के कल्याण पर आंदोलन बहुत हुए क्रांतियां बहुत हुई हत्याएं बहुत हुई और गरीब का कल्याण नहीं हुआ अब ये गरीब के कल्याण से थोड़ा चौंकने की जरूरत है अब जब भी कोई आदमी कहे कि मैं गरीब का कल्याण चाहता हूँ तब जरा समझ जाने की जरूरत है कि कोई खतरनाक आदमी आएगा अब ये फिर गरीब की छाती में पैर रखेगा और गरीब ना, ना समझ ना समझना होता तो गरीब ना होता गरीब ना समझ ना समझ होने की वजह से गरीब इसलिए वो फिर फिर नए मसीहा होते मिल जाते हैं नए पैगंबर मिल जाते नए नेता मिल जाते फिर उसकी छाती पे चढ़ जाते हिटलर भी गरीबों का कल्याण करके छाती पे चढ़ता है मुसोलिनी भी गरीबों का कल्याण करने के लिए छाती पे चढ़ता है माओ भी भी सारी दुनिया में सब गरीबों का कल्याण करना चाहते हैं और गरीब का कोई कल्याण होता दिखाई नहीं पड़ता नहीं गरीब का कल्याण इन कल्याण करने वालों से नहीं होगा गरीब का कल्याण न होने का कारण क्या है कारण सिर्फ एक है कि संपत्ति कम है और लोग ज्यादा गरीब का कल्याण ऐसे नहीं हो सकता किसी को भी बिठा दे सकता में उसके बैठ जाने से कुछ भी नहीं होने वाला है सवाल असल ये है कि संपत्ति कम है और लोग ज्यादा है संपत्ति ज्यादा होनी चाहिए संपत्ति लोगों से ज्यादा होनी चाहिए उनकी जरूरत से ज्यादा होनी चाहिए ये संपत्ति कैसे पैदा हो ये सवाल लेकिन जो संपत्ति पैदा कर सकते हैं गरीब उनके खिलाफ पड़ा हो जाता है जो गरीब के लिए हितकर हो सकते हैं गरीबों के खिलाफ खड़ा हो जाता आदमी की आदत बहुत पुरानी ये बहुत आश्चर्य गलियों को सूलि पे लटका दिया और आज गलियों की खोज से सारी दुनिया लाभान्वित हो रही जीसस को हमने सूलि पे लटका दिया लेकिन जीसस की खोज सारी दुनिया को मनुष्य बनाने का कारण बन रही सुक्रांत को हमने जहर पिला दिया लेकिन सुक्रांत ने झोंका वो अनंत काल तक मनुष्य के आत्मा के विकास के लिए अनिवार्य रास्ता है आदमी बहुत अजीब है। वो अपने कल्याण करने वालों को कभी नहीं पहचान पाता कि कौन उसका कल्याण कर रहा है असल में जो जितना शोरगुल मचाता है कल्याण करने का वो उतना ही आगे दिखाई पड़ने लगता है और जो कल्याण कर रहे हैं चुप छाप काम में लगे रहते हैं उनका शोरगुल कुछ पता भी नहीं चलता की कौन कल्याण कर रहा है और हम तो प्रचार से प्रभावित होते मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने कल्याण किया वो बहुत और है कोई वैज्ञानिक जो अपनी लेबोरेटरी में बैठ के खोज कर रहा है वो कल्याण कर सकता है लेकिन एक राजनीतिक नहीं जो दिल्ली में बैठ के और टिकनबाजिया भिड़ा रहा है कि किसकी टांग खींचे किसकी कुर्सी उल्टा है इससे होने वाला नहीं एक लेबोरेटरी में अनजान आदमी जिसका गरीब कभी नाम भी नहीं जानेगा की उसका बच्चा किस प्रश्योर के खोज से बच रहा है कौन उसकी टीवी के लिए इंतजाम कर रहा है कौन उसके टेंशन की फिक्र कर रहा है कौन उसकी उम्र बढ़ा रहा है उसको उसे पता भी नहीं चलेगा कौन उसके घर में बिजली की रोशनी जला रहा है? उसे पता भी नहीं चलेगा लेकिन राजनीति में जो कुछ भी नहीं कर रहा जो झंडा पकड़ना चाहता है और जोर से चिल्लाना चाहता है असल में कुछ लोगों को जोर से चिल्लाने में बहुत मजा मैंने सुना है की एक सड़क के किनारे एक लड़का जोर जोर से चिल्ला के अखबार बेच रहा एक आदमी ने उससे पूछा की क्या बचा लेते हो एक एक आने में अखबार बेच रहा है और तुम्हे क्या बच जाता है उसने कहा बचता कुछ भी नहीं एक एक आने में वो जो सड़क के दूसरी तरफ से लड़का अखबार बेच रहा है उस समय एक एक आने में खरीदता मैं एक-एक में बेच देता हूँ उस आदमी ने कहा तुम बड़े पागल हो उसने कहा पागल नहीं उस आदमी ने कहा मिलता क्या उसने कहा मुझे जोर से चिल्लाने का मजा मिल जाता उस आदमी ने कहा कि तुम बड़े होकर राजनीतिक हो सकते हो मनुष्य का कल्याण करने वाले कौन लोग हैं वे चुपचाप अपने काम में संलग्न हैं, उनकी खोजें जिंदगी के अंधेरे कौन में काम कर रहे वे मर जाएंगे आपके लिए आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन वैज्ञानिक आपके लिए जैद चक के मर रहे हैं की वो जैद किसी की जिंदगी न ले आपको पता नहीं चलेगा कौन वैज्ञानिक बीमारियों के कीटाणु कि परीक्षा करते करते बीमार होकर मर गया कि किसी दूसरे को बीमार न कर सके आपको पता न चलेगा कौन वैज्ञानिक ऑटोमेटिक यंत्र खोज रहा है जिससे किसी आदमी को श्रम करने की जरूरत न रह जाए लेकिन राजनीतिक चिल्लाता रहेगा कि हम कल्याण करने वाले हम कल्याण कर रहे हैं राजनीतिक से कल्याण नहीं होता क्रांतियों से कल्याण नहीं हुआ एक बड़े मजे की बात है कि क्रांतियों से कोई कल्याण नहीं हुआ बल्कि क्रांतियों ने कई अर्थों में जिनको हम क्रांतियां आप तक कहते रहे मनुष्य के विकास में व्यवधान पैदा किए बाधाएं खड़ी थी जो सहज गति से जीवन की धारा जाती थी उसे बहुत जगह से तोड़ा और रोका अब एक ऐसी क्रांति की जरूरत है जो बाकी क्रांतियों को भुला दे अब एक ऐसी क्रांति की जरूरत है जो कल्याण करने वालों से कहे कि आप क्षमा करें बहुत कल्याण हो चुका पांच हजार साल से आप हमारा कल्याण करते अभी तक नहीं कर पाए अब आप चुप हो जाए अब आपकी कोई जरूरत नहीं गरीब के कल्याण का मतलब है संपत्ति का उत्पादन और गरीब के कल्याण का मतलब है ऐसे यंत्रों का उत्पादन जो संपत्ति को हजार गुना रूप से पैदा करने लगे गरीब के कल्याण का मतलब है पृथ्वी को वर्ग से हीन करने का उपाय है वर्ग द्वेष नहीं लेकिन सारे समाजवादी वर्ग द्वेष पर जीते सारा जीना क्लास कॉन्फ्लिक्ट है गरीब को अमीर के खिलाफ भड़काओ कारखाना कम चले कारखाना बंद हो बस्तियां बंद हो हड़ताल हो मोर्चे हो इसमें लगे रहो और गरीब को पता नहीं कि जितने मोर्चे होते हैं जितनी हड़तालें होती हैं, जितना कारखाना बंद होता है गरीब अपने हाथ से गरीब होने का उपाय कर रहा है क्योंकि देश की संपत्ति कम हो रही है कौन कर रहा है कल्याण अगर कल्याण करना है तो जोर से लग जाओ इसकी फिक्र छोड़ के आज के हित की उतनी फिक्र मत करो जोर से श्रम में लगो जोर से उत्पादन करो वर्ग विद्वेष की आग को जला के उत्पादन की व्यवस्था को मत रोको बल्कि वर्गों को निकट लाओ लेकिन नेता वर्गों को निकट लाए तो नेता को कौन पूछे नेता तभी पूछा जाता है जब वो किसी को लड़ाता है बिना लड़ाए नेता का कोई अस्तित्व नहीं इसलिए दुनिया में जब तक नेता रहेंगे तब तक लड़ाई रहेगी नेताओं को विदा करिए लड़ाई विदा हो जाएगी लड़ाई नेता निर्माण करता है नेता का भोजन उसका आधार उसका प्राण उसकी आत्मा उसका परमात्मा है। लड़ाई चलती रहे हिटलर ने लिखा है अपनी आत्मकथा में कि अगर बड़ा नेता होना हो तो बड़ी लड़ाई की जरूरत है। और अगर असली लड़ाई न चल रही हो तो कोल्ड बार ठंडी लड़ाई चलाते रहो लेकिन लड़ाई जारी रखो और लोगों को भयभीत रखो क्योंकि भयभीत हालत में लोग नेता को पकड़ते जब लोग निश्चिंत हो जाते है वो कहते हैं निश्चिंत नेता की क्या जरूरत है नहीं लड़ाई जारी रखो तो वो कहेंगे कोई अगुआ चाहिए लड़ाई जारी रखो तो वो कहेंगे कोई नेता चाहिए लड़ाई जारी रखो तो वो कहेंगे कि कोई आगे चाहिए बुद्धिमान समझदार जो लड़ सके हम गरीब हैं हम कैसे लड़ सकेंगे इधर हिंदुस्तान में आजादी के बाद के बीस वर्षों में हिंदुस्तान में वर्ग विद्वेष की आग पैदा करके हिंदुस्तान के औद्योगिक लेकिन गरीब को कभी पता नहीं चलेगा कि उसने अपनी इन पीठ में छुरा हाँ एक मित्र ने पूछा है कि आप ये जो बात कर रहे हैं ये पूंजीपतियों के बड़े पक्ष में है आप उनके खिलाफ कुछ ना कहेंगे जरूर उनके खिलाफ बहुत कुछ कहूंगा कहना ही पड़ेगा क्योंकि पूंजीपति भी वर्ग विद्वेश को पैदा करने में आधारभूत बनता है असल में जो आदमी धन कमा लेता है वो तत्काल अपने को अलग दुनिया का हिस्सा समझने लगता है क्योंकि गलत बात धन कमाने से कोई आदमी बड़ा नहीं हो जाता धन कमाने से कोई आदमी किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाता है अगर एक आदमी चित्र बना लेता है तो ऊपर पहाड़ से नहीं चढ़ जाता एक आदमी मूर्ति बना लेता, तो लेता है तो पहाड़ नहीं चढ़ जाता एक आदमी धन चढ़ जाता है तब तक अनिवार्य रूप से वो गरीब के भीतर ईर्षा को जन्म देगा मैंने कल कहा कि गरीब की ईर्षा को भड़काया जा रहा है लेकिन गरीब में इतनी ईर्षा क्यों गरीब में इतनी ईर्षा का पचास प्रतिशत कारण गरीबी है पचास प्रतिशत कारण पड़ोस में खड़े अमीर का अहंकार को अहंकार छोड़ना पड़े धन कमाना उसका आनंद लेकिन धन कमा के वो किसी अहंकार को अर्जित करके किसी पहाड़ पर खड़ा हो जाए तो फिर आसपास पास की भीड़ों से पहाड़ से नीचे उतारने की कोशिश करेगी असल में धन कमा लेना अहंकार की प्रपति का माध्यम नहीं बनना चाहिए बल्कि सच तो यह है कि जितना धन जितना धन धन हो, हो उतना उतना आदमी को चाहिए। निर्हंकारी इसलिए हो जाना चाहिए तो उसने धन की बहुलता को भी देख लिया और ये भी पा लिया की बहुत धन मिलने से भी क्या मिल जाता है आखिर महावीर और बुद्ध अमीरों के बेटे लेकिन के वो अमीरी को बाहर चले गए क्या कारण था? बुद्ध जब दूसरे में तो का सम्राट आया और उसने कहा तुम, तुम ये धन और ये इज्जत और ये प्रतिष्ठा और ये राज्य छोड़ के क्यों आगे मैं तुम्हें अपनी लड़की से विवाद कर देता हूँ लौट आओ मेरे राज्य को संभाल लो बुद्ध ने कहा जो राज्य में छोड़ के आया वो बहुत बड़ा था अब तुम उसे प्रलोक मत हो सम्राट ने कहा लेकिन छोड़कर क्यों आए बुद्ध ने कहा कि मैंने देखा सब था लेकिन फिर भी भीतर कोई कमी थी जो धन से नहीं मिले, मेरी अपनी समझ है कि निर्धन का अहंकार छूटना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसे पता नहीं कि धन के मिलने पर भी कुछ नहीं मिलता लेकिन जिससे ये भी दिखाई पड़ गया की धन मिल गया मकान मिल गया बड़ी फैक्ट्री है बड़ी कार है सब है लेकिन भीतर फिर भी कोई जगह खाली रह गई उस खाली जगह को जो धन से भर ले तो अहंकार पैदा होता है उस खाली जगह को जो धन की पृष्ठभूमि में ठीक से देख ले तो निर्हकार पैदा होता है धनी को अहंकार छोड़ना पड़े तो गरीब को ईर्षा छोड़ने में बड़ी सुविधा हो जाए लेकिन धनी अपने अहंकार में अकड़े तो गरीब के पास सेवा ईर्षा के क्या बचता है और तब नेता को सुविधा मिल जाती है कि वो गरीब की ईर्षा को भड़का और जब गरीब की ईर्षा है तो धनी और अकड़ता है वो अपने बचाव में लगता है वो अपने अहंकार की और सुरक्षाएं करता है और ये सब खतरनाक हो है इनसे ईर्षा और बढ़ेगी आग और फैलेगी नहीं अगर इस देश को समृद्ध बनाना हो तो वर्ग विपरे को कम करना पड़े धनी का पहला काम ये है गरीब से भी पहले क्योंकि गरीब की ईर्षा बड़ी स्वाभाविक है लेकिन धनी का अहंकार बिल्कुल अस्वाधालिक है और धनी का अहंकार बहुत छोटा है और गरीब की ईर्षा बड़ी वास्तविक है कहानी मुझे याद आती मैंने सुना है की एक, एक जेल खाने में, में जेलखाने के कैदियों को रखा जाता है लेकिन अस्पताल में भी उस जेलखाने के कैदियों में भी खाटों के नंबर एक नंबर की खाट पर जो कैदी जरा मजबूत और अधिकारी जिसे मानते हैं उसको रखा जाता है नंबर एक की खाट नंबर दो नंबर खाट वाला आदमी अपने को ना समझता है ना कुछ नो बनी जो नंबर एक बनी है खाट से बना है लेकिन अकड़ के जीता है कि मैं कुछ नंबर की जो खाट है उस अस्पताल में वो दरवाजे के पास और नंबर एक कर कैदी जो है सुनो कहता आहार कितना सुंदर सुंदर निकला है और निन्यानवे खाटा मरीज वही अकल कर जाते है सूरज हमें दिखाई नहीं पड़ता धन ने एक नंबर की खाट वाला आदमी और नंबर एक की खाट वाला आदमी गोर से देखता है कभी कहता रात कैसा चांद निकला गुरु महत्व फूलते कभी कहता है, है सुगंध आ रही रात कभी कहता आकाश में बंदूज करार हो गई, तो हमेशा बात करता रहता है दरवाजे के पास सारे मरीज उससे कहते हैं कि भागी हो तो और मन में रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हो उसमें नंबर एक हम हम की खाट मिली हम कब आगे हमको निन्यानबे नंबर की खाट है किसी को पचास नंबर की खाट है लेकिन मन में कहते है कब मरो और मन में प्रार्थना करते हैं। कई दफा उसे हृदय का दौरा आता है उसे कई दफ्तर हृदय का दौरा आता है तो उनके सबके प्राणों में खुशी दौड़ जाती अब मरा, अब मरा। है वो फिर ठीक हो जाए कहने लगता है की आज तो इकट्ठे हो गए हैं माहौल के कक्षका गीत सुनते हो लेकिन किसी को कुछ सुनाई नहीं पड़ता पता नहीं लोग के दुख भरे लेकिन तब तक में का मरीज भी बचेगा वो मरा जब वो मरा तो निन्यानबे मरीजों में दौड़ मच गई जैसा दिल्ली में के के आदमी मरने पर साफ दौड़े ऑफिसरों की खुशामद पैर पकड़ने लगे भगवान बताने लगे डॉक्टर के पैर पड़ने लगे जो उनके बाथरूम पर रखी देने लगे फिर एक आदमी जीत गया और नंबर एक सिंह खाया जाके उसने पहला काम किया जो कि कोई भी करेगा जब कोई राष्ट्रपति के पद पर पहुंचेगा तब करेगा जब नंबर की जगह पहुंचेगा उसने जाके दरवाजे के बाहर देखा देख के मुश्किल हो पड़ गया कोई वहाँ कोई गुनमोह न वहाँ कोई राजधानी न वहाँ से सूरज दिखाई पड़ता न से आकाश दिखाई पड़ता बाहर परपोटे की बड़ी मजबूत पत्थरों की दीवारों के अतिरिक्त वास्तव दिखाई पड़ता लेकिन उसने कहा लौट के ये तो बड़ी मुश्किल हो गई लौटा और आप जानते हो उसने क्या कहा लौट तो उसने कहा धन मेरे पास सूरज निकला है पक्षी गीत गा रहे हैं फूल खिले बाकी बाकीनवे मरीज फिर उसकी प्रार्थना करने लगे आखिर तुम भी तो मरोगे कब मरोगे मैंने सुना है उस अस्पताल अस में ऐसा वर्ष चल रहा है लेकिन वो का आदमी हिम्मत नहीं जुटा पाता की कहते के बाहर कोई फूल नहीं यहाँ कोई सूरज नहीं है, धन की नंबर एक की व्यवस्था में पहुंच जाता है उसे हिम्मत जुटा कर कहना चाहिए मिल गया। आत्मा नहीं मिल गई धन मिल गया कोई सत्य नहीं मिल गया धन मिल गया प्रेम नहीं मिल गया और तब उस धनी को अत्यंत निर्धन भीकर अनुभव करना चाहिए अगर ये अनुभूति हो तो वो अहंकार का केंद्र न बने और अगर वो अहंकार का केंद्र न बने तो नीचे चारों तरफ ईर्षा की आग लगा ना करे अमीर को अहंकार छोड़ना पड़े अगर हो। और अमीर को अपने सिंहासों से नीचे आना पड़े मनुष्यता धन के कारण ऊंची नहीं हो जाती और अगर कोई मेरे दफ्तर में चपराती है तो इस वजह से छोटा आदमी नहीं हो जाता आदमी अलग बात है आदमी बिल्कुल अलग बात है और जिस आदमी को आदमी का ध्यान नहीं आदमी समाज को बहुत सारे में नुकसान पहुंचाता है धनी को ध्यान रखना पड़ेगा कि धन आदमीयत नहीं है और एक मजदूर के भीतर भी परमात्मा है और जब वो मजदूर की तरफ देखता है तो इस आगे नहीं देखना है जैसे किसी पशु की तरफ देखता हो तो की आप आप, को सकते हैं, है और अगर आप मुझे तो देश प्रजन में लग सकता है संपत्ति पैदा हो सकती एक मित्र ने पूछा है कि हिंदुस्तान क्यों संपत्ति पैदा नहीं कर पाया नहीं कर पाने के कुछ कारण है एक तो बात करूं, पहला तो कारण यह है कि हमने नमालूम के दुर्भाग्य के क्षण संपत्ति के विरोध में निर्णय ले लिया हमने गरीबी की पूजा की है हजारों साल हम गरीब को आदर देते शायद कारण यही है कि हम बहुत गरीब थे और अमीर की ईर्षा के कारण हम गरीब को आदर देते लगे अगर हम भिकमंगे हो और हमें सम्राट होने का कोई उपाय ना हो तो आखिरी इंसान यही हमारा मन करेगा कि हम सम्राट होना ही कब चाहते हम तो भिखाई में ही आने हमारे अहंकार की आधी तरक्की होगी हजारों साल से भारत गरीब उसकी गरीबी इतनी लंबी हो गई है कि उसकी गरीबी में भी अहंकार को तृप्त करने का उपाय खोजना जरूरी था इसलिए हमने उपाय खोज लिया हम गरीबी को सादगी कहने लगे हम गरीबी को अपरिग्रह कहने लगे हम गरीब आदमी को आदर देने लगे और अगर कोई धनी गरीबी स्वीकार कर ले स्वेच्छा से तो हम उसके चरण छूने लगे पैर पड़ने लगे जैन के 24 तीर्थंकर राजाओं के बेटे गरीब का कोई बेटा तीर्थंकर की तरह क्यों स्वीकृत नहीं हो सका नहीं होने का कारण है कि गरीब के पास त्याग करने को तो कुछ भी नहीं और हम त्याग से तोड़ सकते है की कौन आदमी कितना बड़ा हम धन से ही तोड़ते हैं धन हो तो धन से तोड़ते है और वो धन छोड़े तो धन से तोड़ते महावीर बड़े आदमी है तो उन्होंने बहुत धन छोड़ा बुद्ध बड़े आदमी जो बहुत धन छोड़ा बुद्ध अगर एक गरीब के घर में गादा हो तो कौन फिक्र करता क्यूँकी छोड़ा क्या हमको उससे कितनी मोहर छोड़ी कितने घोड़े कितने हाथी वो तो कहते कुछ था नहीं हमारे पास तुम तो कहते बात जाओ तुम तीर्थंकर नहीं हो सकते तीर्थंकर होने के लिए हजारों करोड़ अरबों रुपए चाहिए पहले हम रुपए से तोलते हैं आदमी रुपए से ही तोलता है धन को भी रुपए से तोलता है प्याग को भी रुपए से ही तोलता है।, है, है मैं जयपुर में मेहमान था एक आदमी ने मुझसे कहा एक फल सन्यासी है उनसे आप मिले बहुत अद्भुत आदमी बड़े भारी सन्यासी मैंने कहा कि तुमने किस राज्य से पता लगाया जो बहुत बड़े सन्यासी है खुद जयपुर महाराज उनके पैर छूते तो मैंने कहा कि तुम्हारे मन में जयपुर महाराज का आदर है सन्यासी लगभग हुए आदर है अगर जयपुर महाराज पैर न छुए सन्यासी गया मैं एक सन्यासी के पास कभी कभी रुकता था वो दो चार बातचीत के बाद जरूरी ये चर्चा चलाते थे कि मैंने लाखों से लात मार दी मैंने उनसे पूछा कि लाख आपने मारे। कोई हो। मैंने लात ठीक से लग नहीं पाई तीस साल के बाद भी आपको याद है की आपने लाखों रुपये लात मार दी तो अभी भी मजा वही है लाखों थे तो भी अतर लाखों की थी अब भी जो अकड़ है वो लाखों के छोड़ने की अकड़ लेकिन है पैसा ही आधार गरीब आदमी पैसे को आधार बना लेता है लेकिन दुर्भाग्य के क्षण में हमने गरीबी को अंगीकार कर लिया और हमने कहा कि गरीबी भी सौभाग्य संतोष करो इसलिए संपत्ति पैदा न हो सके संपत्ति पैदा करने के लिए गरीबी का आदर छोड़ना पड़े दरिद्र को नारायण नहीं कहना है बहुत हो चुकी वो ना समझी दरिद्र नारायण नहीं दरिद्र महारोग प्लेट से मिटाना है ऐसे ही दरिद्र को भी मिटा दे, दरिद्र का नहीं बचने देगी संपत्ति की स्वीकृति हमारे मन में आए तो हम संपत्ति पैदा कर लेंगे हम वही पैदा करते हैं जो हम पैदा करने की आकांक्षा जगा देते हैं हमने गरीबी पैदा कर ली क्योंकि हमने गरीबी को स्वीकार कर लिया गांधी जी को कोई पूछता था क्योंकि तो तो फोर्थ क्लास नहीं अब गांधी जी का मंत्र अपना होगा जब तक वो नरक की रेलगाड़ी में न चले क्योंकि फोर्थ क्लास में क्यों चलते है वो कहेंगे फिफ्थ क्लास नहीं हम कहेंगे गांधी महात्मा तो क्योंकि स्वीकार कर रहा है हम सब थर्ड क्लास में चलते हैं हमें लगेगा है तो की ये है महात्मा असली क्योंकि थर्ड क्लास में हमारे प्राण भी परेशान हो रहे हैं हम भी चाहते तो है कि फर्स्ट क्लास में चलें लेकिन फर्स्ट क्लास में चलना नहीं हो पाता तो अब थर्ड क्लास में जो चलेगा उसको तो हम कहेंगे ये है महात्मा अब हम इसको आदर देंगे हम अब थर्ड क्लास को आदर का आधार बनाने की कोशिश करेंगे कि थर्ड क्लास में चलना भी बड़े महत्व की बात इस हमारे अहंकार को तृप्ति मिले। इस इस अहंकार की झूठी तृप्ति ने इस देश में संपत्ति को पैदा करने में बाधा डाल दी। इसको हटा देना पड़ेगा संपत्ति की अपनी जरूरत है संपत्ति सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है संपत्ति से आत्मा नहीं मिल जाएगी लेकिन संपत्ति के बिना आत्मा को तो पाना भी बहुत मुश्किल है संपत्ति से कम से कम जो सबसे बड़ी कीमती बात मिलती है वो ये है कि शरीर को भूलने की सुविधा मिलती है रोटी का उपयोग एक ही है कि शरीर भूल जाता है भूख में शरीर भूलना मुश्किल सिर में दर्द हो तो सिर नहीं भूल सकता दर्द ना हो तो सिर भूल जाता पैर में कांटा गड़ा हो तो आत्मा पैर में चली जाती वहीं वही कांटे के पास निवास करने लगती कांटा निकल जाए आत्मा पैर से विदा हो जाती जहां अभाव है वहां खटकता रहता है और गरीब शरीर में ही जी पाता है क्योंकि शरीर ही खटकता रहता है अमीर के लिए एक सुविधा है की वो शरीर को भूल सकता है और मैं मानता हूँ इसलिए सारी दुनिया को अमीर किया जाना जरूरी है ताकि एक एक आदमी शरीर को भूल सके जिस दिन हम शरीर को भूल पाते हैं उसी दिन आत्मा की सुध आनी शुरू होती है उस दिन ख्याल आना शुरू होता है कि फिर मैं क्या हूँ जब शरीर की कोई जरूरत नहीं बचती तब सवाल उठता है अब मेरी क्या जरूरत है अब मैं क्या खोज धर्म की और परमात्मा की खोज मनुष्य की सभी सुविधाओं की तरक्ति के बाद पैदा हुई खोज वो लास्ट लग्जरी आखिरी सुविधाओं के बाद अंतिम चरम यात्रा है लेकिन हमने जो निर्णय लिए थे वो भ्रांत वो निर्णय हमें बदलने पड़े तो आज सब बदल सकता और एक बात हमने एक निर्णय लिया था इस गरीबी के साथ राजी होने के लिए वो निर्णय ये था कि हर आदमी गरीब है अपने पिछले जन्मों के पापों के कारण वो संतोष की व्यवस्था थी हम कहते थे अमीर अपने पिछले जन्मों के पुण्यों के कारण अमीर है गरीब अपने पिछले जन्मों के पापों के कारण गरीब है इससे तृप्ति मिलती थी संतोष मिलता था सांत्वना मिलती थी कंसुलेशन मिलता था और हम गरीबी को खींच लेते थे इसलिए गरीबी का मिटना मुश्किल हो गया गरीबी हमें हमारे पिछले जन्मों की भूलों का फल नहीं गरीबी हमारी इसी जन्मों की भूलों का फल इस जन्म में हम जो कर रहे हैं वह अगर संपत्ति पैदा नहीं कर पा रहा है तो गरीबी अनिवार्य हो जाएगी और दूसरी बात गरीबी एक एक व्यक्ति की व्यक्तिगत व्यवस्था का भी फल नहीं हमारी सामूहिक अंतर व्यवस्था का भी फल है ये दो तो बातें अगर अस्पताल में आ जाए तो गरीबी मिटाई जा सकती जब तक हम सोचते थे कि आदमी की उम्र भाग्य से है तब तक आदमी की उम्र नहीं बढ़ाई जा सकती तिब्बत में एक रिवाज था कि बच्चे जब पैदा होते तो पहले उन्हें आई स्कूल बर्फीले पानी में डुबा देते फिर निकाल देते सात दफे डुबकी देते दस में से सात बच्चे मर जाते तीन बच्चे बचते लेकिन उनका मानना यह था कि जो मर गया वो मर ही जाता है इसलिए मर गया जो बच गया वो बच ही जाता है इसलिए बच गया और हमने परीक्षा कर ली कि कौन बचने को आया कौन मरने को आया सल्तारा तो तिब्बत में ये ख्याल करोड़ों करोड़ों बच्चे मरते रहे जरूरी नहीं था कि जो बच्चा ठंडे पानी में पैदा होते डुबा दिया गया बर्फीले वो मर ही जा रहा है उसका थोड़ा कम था लेकिन रेजिस्टेंस बढ़ाया जा सकता है इलाज किया जा सकता है लेकिन मारने का इंतजाम कर लेगा उम्र तब बढ़नी शुरू हुई जब हमें ख्याल आया कि उम्र कोई आगे का निर्णय नहीं उम्र बढ़ गई पहले हम सोचते थे बीमारी भी पिछले जन्मों के कर्मों का फल है तो हम बीमारी से नहीं लड़े जिस दिन ख्याल आ गया कि बीमारी पिछले जन्मों का कर्मों का फल नहीं है बीमारी को बदल दिया गया आज बहुत सी बीमारियां विदा हो गई एक वक्त आएगा की जमीन पर बीमारी बहुत असंभववाद हो जाएगी गरीबी को हमने स्वीकार किया इसलिए तो गरीबी है हमें पूरे मन से गरीबी को अस्वीकार करना पड़े तो गरीबी मिट्टी अगर सारा मुल्क तय कर ले तो कोई भी कठिनाई नहीं, नहीं है गरीबी को मिटा देने क्योंकि तो गरीबी को मिटाने का मतलब है पहले तो गरीबी को मिटाने का संकल्प लेकिन हिंदुस्तान के गरीब को समझाया जा रहा है कि सवाल यह नहीं है कि तू गरीबी मिटा सवाल यह है कि तेरा शोषण किया जा रहा है इसलिए तू गरीब तू तू शोषण को मिटा शोषण मिट जाएगा तू अमीर हो जाएगा ये बड़ी नासंशी की दलीर है शोषक के मिट्टे अमीर नहीं हो जाएगा एक मित्र ने पूछा आप कहते हैं गरीब का शोषण नहीं हो रहा आप गलत कहते हैं गरीब से दस रुपए का काम लिया जाता है और दो रुपए दिए जाते हैं मैं उनसे पूछता हूँ कि वो काम न करे दस रुपए का वो दो रुपए में काम न करे वो अपने मजदूरी को अपने श्रम को जहां दस रुपए में बिकता हो बेच ले वो कहाचेगा दस रूपये में वो जो दो रुपए में बेच रहा है अगर ना बेचे तो दो पैसे में भी नहीं बेच पाएगा दस रुपए का मूल्य कैसे है उसका मूल्य कैसे तय होता है मूल्य कहते तय होने का मतलब क्या है मार्क्स ने एक बहुत ही अजीब बात लोगों को समझाई कि गरीब जितने का काम कर रहा है उससे कम का पैसा उसे दिया जा रहा है लेकिन गरीब को जो पैसा दिया जा रहा है अगर वो काम न करे तो उसके क्रम का वो पैसा उसे मिलने वाला कहा है और उसे ज्यादा काम मिल जाए जितना मिल रहा है उससे ज्यादा की तलाश की जा सकती उससे ज्यादा का उत्पादन किया जा सकता है लेकिन अगर इस ढंग से सोचा जाए कि शोषण किया जा रहा है तो हम गरीब और अमीर के बीच एक दुश्मनी खड़ी करते हैं और उत्पादन की व्यवस्था जब दुश्मनों की व्यवस्था हो जाए समृद्ध नहीं हो सकता उत्पादन की व्यवस्था मित्रों की व्यवस्था होनी चाहिए वो दुश्मनों की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए इसमें गरीब को समझना चाहिए कि शोषण नहीं संपत्ति को और ज्यादा पैदा करने का सवाल है इसमें अमीर को सोचना चाहिए कि वो जितना मुनाफा इकट्ठा करता है उतना मुनाफा इकट्ठा करने का सवाल नहीं उस मुनाफे को भी नियोजित करने का सवाल है और संपत्ति पैदा करने में तो हम इस देश को कल अमीर बना सकते हैं लेकिन समाजवादी जो आज बातें कर रहे हैं अगर उनकी बात मान ली गई तो आज जितना मुल्क गरीब है बीस साल बाद और भी ज्यादा गरीब होगा क्योंकि वे संपत्ति उत्पादन की तरफ सोच ही नहीं रहे वे संपत्ति विभाजन वितरण बांट लेने की तरफ सोच रहे और गरीब को बिल्कुल ठीक लगता है कि संपत्ति बटे और मुक्त मिल जाए वो गरीब इसीलिए कि वो श्रम करने की सृजन करने की पैदा करने की जो प्रबल आकांक्षा होनी चाहिए वो उसमें नहीं है तो देखता अगर बट मिल जाए तो बहुत अच्छा तो कहता काम काम बंद करो मोर्चा लगाओ काम धाम बंद करो हड़ताल करो संपत्ति बटनी चाहिए संपत्ति मिल जानी चाहिए ये जो हम आकांक्षा पैदा कर रहे हैं गरीब में अगर हिंदुस्तान की गरीब की आत्मा में ये आकांक्षा प्रवेश कर गई तो हिंदुस्तान सदा के लिए गरीब होने की शीर मोर अपनी छाती पर लगा देगा फिर तो गरीबी से छुटकारा पाना बहुत असंभव हो जाएगा एक अंतिम बात और तरस रह गए कल मैं बात करूंगा एक मित्र ने पूछा है कि आप पूंजीपतियों के पक्ष में बोल रहे हैं तो आपको पूंजीपतियों से पैसे तो नहीं मिल रहे अभी तक तो नहीं मिल रहे है लेकिन अगर कोई सुझाव हो तो मेरे पास ले आए। बड़ा मजा है हमारे सोचने का सारा ढंग ऐसा है अगर मैं समाजवाद के पक्ष में कोई बात करता हूँ तो मेरे पास पत्र आते ही आपको चीन से पैसा तो नहीं मिल रहे है आप माओ के एजेंट तो नहीं है अगर मैं समाजवाद की आलोचना करता हूँ तो वो कहेंगे आपको अमरीका से तो पैसा नहीं मिल रहा है आप किसी पूंजीपति के एजेंट तो नहीं है क्या इस दुनिया में सोचना गुनाह है सिवा एजेंट के और कोई नहीं सोचता सिर्फ एजेंट ही सोचते हैं असल में जिनने ये पूछा है वो जरूर कहीं ना कहीं एजेंसी में संबंधित हो फिर हमारी कल्पना में ही ये बात नहीं आती कि कोई आदमी सीधा सोच सके हम सोचेंगे जरूर किसी का एजेंट हो इसका मतलब ये हुआ कि आदमी के पास अपनी आत्मा नहीं है अपने सोचने का ढंग नहीं है एक और मित्र ने पूछा है कि आप कभी समाजवाद के पक्ष में जाते हैं कभी पूंजीवाद के पक्ष में जाते हैं तो आप ऐसी विपरीत बातें कहकर हमें बहुत झंझट में डाल देते हैं। असल हमारी कठिनाई ये है कि समाजवाद और पूंजीवाद को जो विपरीत समझता है वो गलत समझता है पूंजीवाद की विकसित अवस्था समाजवाद है वो विपरीत नहीं है और जब मैं समाजवाद के पक्ष में कहता हूँ तो मैं लक्ष्य की बात कर रहा हूँ और जब मैं पूंजीवाद के पक्ष में कहता हूँ तो मैं प्रतिक्रिया की बात कर रहा हूँ वो विरोध नहीं है लेकिन उसको विरोध में हम माने क्योंकि हम दुश्मनी की भाषा में सोचने के आदि हो गए की गरीब अमीर को दुश्मन बनाकर सोचो कोऑपरेशन नहीं कॉन्फ्लिक्ट सहयोग नहीं संघर्ष की भाषा में सोचो नेता संघर्ष की भाषा में सोचता है मैं कोई नेता नहीं मुझे लगता है कि समाजवाद लक्ष्य है लेकिन पूंजीवाद पूंजीवाद्रिया है और इसलिए मैं समाजवाद के पक्ष में हूँ और पूंजीवाद के विपक्ष में नहीं ठीक से समझ लेना जरूरी है कितने मित्रों ने यही लिख के पूछा है कि आप बड़ी इनकंसिस्टेंट बातें करते हैं। आप कभी ये कहते हैं कभी वो कहते हैं। आप कल जवान थे आज बूढ़े हो गए पहले बच्चा थे फिर जवान हुए फिर बूढ़े हो गए आपसे कोई कहे कि बड़े इनकंसिस्टेंट आदमी मालूम पड़ते हैं कभी बच्चा होते कभी जवान होते फिर बुढ़े हो जाते नहीं इसको आप इनकंसिस्टेंट नहीं कहेंगे इसको कहेंगे ग्रोथ विकास में बच्चे से जबानी आती है जबानी से बुढ़ापा पूजीवाद से समाजवाद आएगा समाजवाद से साम्यवाद आएगा साम्यवाद से अराजकतावाद आएगा जिस दिन साम्यवाद ठीक से व्यवस्थित होगा राज्य की कोई जरूरत न रह जाएगी लेकिन ये क्रमिक अवस्थाएं ये समाज की ये विरोध नहीं है ये विकास है मैं कोई भी असंगत बात नहीं कह रहा हूँ मेरी दृष्टि में उनकी संगति इसलिए कह रहा हूं और मेरी अपनी समझ है कि हिंदुस्तान के समाजवाद बात की करने वाले लोग समाजवाद नहीं लाएंगे हो सकता है समाजवाद के आने में बाधा डालें क्योंकि पूंजी करने वाले लोग पूंजी का तंत्र तोड़ दें और हिंदुस्तान में समाजवाद कभी ना आ सके लेकिन कोई सोच भी ना पाएगा की बिरला या समाजवाद ला रहे लेकिन मैं आपसे कहता हूँ जो संपत्ति पैदा कर रहे हैं अगर वो बड़े पैमाने पर फैलाव हो जाए संपत्ति के उत्पादन का तो अंतिम परिणाम समाजवाद के अतिरिक्त कुछ बचाओगे? समाजवाद आ जाएगा वो सहज परिणाम होगा पूंजीवाद का लेकिन मार्च ने थीसिस और एंटीथीसिस की भाषा समझा दी वाद और प्रतिवाद की कले की और पोल्टेट की और सर्वहारा की क्रांति की और बगावत की बात समझाती है मार्स के पास विकास की कोई धारणा नहीं और इसलिए मार्स में बुनियादी कमजोरी है, जबकि जीवन का बुनियादी काम विकास है क्रांति तो तब जरूरी होती है जब विकास को कोई रोकने को आमादा हो जाए लेकिन विकास ही ना हो। समझ ले कि मैंने कल कहा की माँ के पेट से पांच महीने का बच्चा निकालना पड़े तो इसको मैं गलत कहूंगा ये खतरनाक है बच्चा मरेगा मां भी मर सकती है और अगर बच्चा किसी तरह बचा तो मरा मरा बचेगा लेकिन ये भी हो सकता है कि मां के पेट में नौ महीने के बाद भी बच्चा पैदा न हो और सिज़ेरियन पैदा करना पड़े और मां का पेट काटना पड़े क्रांति की सब जरूरत है जब विकास में कोई अवरोध डालने अवरोध हटाने के लिए क्रांति की जरूरत है क्रांति समय के पहले कोई जरूरी नहीं अमरीका में अगर पचास साल के बाद समाजवाद ना आए तो क्रांति की जरूरत हो सकती ना तो अभी रूस में जरूरत थी ना नीन में जरूरत थी और ना भी हिंदुस्तान में जरूरत जरूरत लेकिन नहीं नही हो रहा ने भविष्यवाणी की थी कि लंदन तक कम्युनिज्म की जो यात्रा का पथ है वो मास्को से पेकिंग से कलकत्ता और कलकत्ता से लंदनों की तरफ जाएगा बड़ी तो खतरनाक भविष्यवाणी लेकिन पूरी होती मालूम पड़ती लेकिन तो बन गया है उस रास्ते का कलकत्ते की भविष्यवाणी पूरी हो जाए लेकिन अगर वो पूरी हुई तो वो पूरे एशिया के लिए पूरी दुनिया के लिए दुर्भाग्य की बात होगी अभी वो पगडंडिया तोड़ी जा सकती है। अभी वो पगडंडिया पक्के मजबूत हिस्सा नहीं बन गई लेकिन कोई दृष्टि न हो तो कैसे तोड़ा जाए सबसे बड़े मजे की बात यह है कि कम्युनिज्म के पास आंदोलन है समाजवाद के पास विचार है लेकिन पूंजीवाद के पास कोई विचार नहीं कोई फिलोसफी नहीं इसलिए वो खड़ा नहीं होता वो खड़ा नहीं हो पाता वो, वो सरकता जाता है वो डिफेंसिव है और जब तक पूंजीवाद रक्षा का उपाय करेगा तब तक मरेगा पूंजीवाद को रक्षा का उपाय करने का मतलब यह है कि हार स्वीकृत हो गई जिन आदमी को जिस व्यवस्था को जीतना हो उसे रक्षा का उपाय नहीं पकड़ना चाहिए लेकिन पूंजीवादी रक्षा कर रहा है वो कहता है कल कलकत्ता गया तो कोई बात नहीं अभी मुंबई संभालो कल मुंबई जाए तो दिल्ली संभालो कल दिल्ली जाए तो संभालते चले जाओ पीछे रहते चले जाओ नहीं इस तरह नहीं होगा जब कोई आंदोलन हिंसात्मक ईर्षा पर खड़ा होता है तो उसके पास बड़ी आग की लपटें होती है वो भैन चली जाती हैं। उन आग की लपटों के खिलाफ विचार की प्रबल शक्ति चाहिए और वो शक्ति हो सकती है क्योंकि मेरी समझ ये है कि पूंजीवाद बिना अपनी दलील दिए मरा जा रहा है अपनी दलील ही नहीं दे पा रहा बिन है बिना गवाहे उपस्थित किए अदालत में मौजूद ही नहीं होता एक ही विपक्षी उपस्थित होकर सारा निर्णय ये दे रहा है पूंजीवाद को अपनी सामने रखनी चाहिए और पूंजीवाद को ये स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए कि समाजवाद पूंजीवाद का हिस्सा है उसके विकास का हिस्सा है समाजवाद पूंजीवाद के पहले नहीं उसका अंतिम चरण है और जिस दिन पूंजीवाद इस व्यवस्था इस विचार को सामने रख पाए उस दिन हम कलकत्ते से भी सकते हैं। और पेटिन से भी वापिस मास्को और मास्कों से भी वापस लौटा उसमें कोई बहुत है। बेचैनी है, है।, है बहुत तनाव रूस का युवा वर्ग आज तेजी तो परेशान लेकिन बगावत की बात सुविधा नहीं वो बगावत वहां भी पहुँचानी चाहिए अमरीका का भी कसूर यही है तो उसके पास भी कोई आक्रमक विचार नहीं है सिर्फ रक्षात्मक विचार इसलिए वो परेशानी में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि समाजवाद समाजवादिंग और कलकत्ता होता हुआ लंदन नहीं जाएगा अगर समाजवाद को कहीं से भी फैलना है दुनिया में तो वो केंद्र वाशिंगटन होगा समाजवाद वाया वॉशिंगटन उसके सुबह कोई रास्ता सम्यक रास्ता नहीं हो सकता तो वॉशिंगटन के माध्यम से ही अगर दुनिया में समाजवाद फैलेगा तो सुखद स्वस्थ और सहज हो सकता है कल सुबह के लिए सूचना सुबह जो मित्र ध्यान में आते हैं वो 8 बजे की थोड़ी देर पहले पहुंच जाएं, स्नान करके आए और वहाँ जाके कोई बात ना करें, जाके चुपचाप आंख बंद करके अपनी जगह पर बैठ जाए ठीक 8 बजे में आ जाऊँगा उसके बाद फिर कोई नहीं आएगा इस संबंध में जो भी प्रश्न हो वो लिख के कल दे देंगे कल उनकी बात कर सकेंगे मेरी बातों को इतनी शांति और प्रेम ऐसी सुनो ग्रीत हो और अंत में सबके भीतर बैठे प्रबर को प्रणाम करता हूँ मेरे प्रणाम से